देवी भागवत नवम स्क भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप महत्व और गुणों की अनिरूप वचनीयता सार के भी सार भक्ति रूपी रस में अमृत को पीने वाले भक्त महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं क्योंकि वे उन्हीं के अंश हैं महाविराज पुरुष उन्हें कहा जाता है जिनके रोम रोमकूपों में संपूर्ण विश्व स्थान पाता है जिनके आख नीचने पर प्राकृत प्रलय हो जाती है तथा जिनके सेन करने के पश्चात पुनः का कार्य आरंभ हो जाता है ब्रह्मा के वर्ष हो जाने पर का होता है ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय की कोई संख्या भी नहीं है जैसे पृथ्वी के रजह की गणना नहीं की जा सकती जिन सर्वांतरात्मा प्रभु के पलक मारने पर प्रलय तथा शयन करने के पश्चात जन की इच्छा से पुनः सृष्टि होती है वे भगवान काल पर उन मूल प्रकृति परमात्म स्वरूपा में मिलकर एक हो जाते हैं। उस समय एक पराशक्ति ही रह जाती है उसी को निर्गुण कहते हैं उसी के विषय में वेद के ज्ञाता विद्वानों का कथन है कि सदैव आशीत है अर्थात वे ही ये पुरुष है जो सर्वप्रथम विराजमान थे भगवती मूल प्रकृति अव्यक्त होने पर भी व्यक्त पद से संबोधित होती है उसे चित ब्रह्म से अभिन्न प्राप्त है अतः प्रलय काल में वह ज्यो की त्यों विराजमान रहती है फिर ऐसे विशिष्ट गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बा के गुणों का वर्णन करने के लिए अखिल ब्रह्मांड में कौन ऐसा पुरुष है जो सफलता प्राप्त कर सके चारों वेदों ने मुक्ति के चार भेद बतलाए हैं उन सब में प्रभु की भक्ति को प्रधान माना है क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ हैं एक मुक्ति के प्रदान करने वाली दूसरी सारुप्य देने में निपुण तीसरी सामिप्य प्रदान करने वाली और चौथी निर्वाण पद पर पहुंचाने वाली कही जाती है भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते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 कि मूल प्रकृति भगवती श्रीदेवी की उत्तम सेवा की जाए साथ यह तत्व ज्ञान लोक और वेद में स्थिर है तुम इस एवं शुभ प्रद मार्ग का शुभ करो। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया तत्पश्चात में जाने के लिए उद्यत हो गए उन्हें जाते देख सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके चरणों को पकड़कर भरव पड़ी उन परम उदार धर्मराज के विष्छो के कारण वह दुखी हो रही थी कृपा सागर धर्मराज सावित्री की यह स्थिति देखकर परम संतुष्ट हुए साथ ही उनकी आंखों से भी स्नेह जल की धारा बहने लगी उन्होंने सावित्री से कहा धर्मराज बोले सावित्री तुम पुण्य क्षेत्र भारत वर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगी जहां स्वयं भगवती विराजमान रहती हैं भद्रे अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो चौदह वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है सूचि यह व्रत सोलह वर्षों तक करना चाहिए जो नारी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं उसे भगवान श्रीहरि का परम पद प्राप्त हो जाता है प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में ष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षठी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 व्रत करना चाहिए जो नारी पुत्रवती और सुहागिनी स्त्रियों पुण्यमयी पतिव्रताओं एवं यंत्रों में तथा प्रतिमाओं में भगवती विष्णु माया दुर्गतिनाशिनी दुर्गा तथा प्रकृति स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की भावना करके धन और संतति प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करती हैं वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवती श्रीदेवी के परम पद को प्राप्त होती हैं सामन साधक पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार देवी की विभूतियों का निरंतर पूजन करे अतएव तुम निरंतर सर्व रूपा मूल प्रकृति श्री भुवनेश्वरी की उपासना करो उन परमेश्वरी की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे प्राणी कृतकृत्य न हो सके इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर पर लौट गई नारद यह सावित्री और सत्यवान दोनों जब घर पर चले गए तब सावित्री ने अपने अन्य बांधवों से सारा वृत्तांत कह सुनाया फिर वर के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए उसके ससुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्यभूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया तत्पश्चात वह अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई सूर्यमंडलात्मक सविता की अधिष्ठात्री होने से अथवा सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र के अधी देवता होने से इनका नाम सावित्री हुआ है अथवा संपूर्ण वेदों के जन्य होने से जगत में इसका सावित्री नाम प्रसिद्ध है व इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान तथा तो प्राणियों के कर्म विपाक ये प्रसंग तुम्हें बता दिए अब पुनः क्या सुनना चाहते हो